संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व समुद्र मंथन और अमृत आदि की प्राप्ति उग्र सर्वाजी ने कहा सौनका ऋषियों मेरू नाम का एक पर्वत है वह इतना चमकीला है मानो तेज की राशि हो उसकी सुनहली चोटियों की चमक के सामने सूर्य की प्रभा फीकी पड़ जाती है वे गगनचुंबी चोटियां रत्नों से खचित है उन्हीं में से एक पर देवता लोग इकट्ठे होकर अमृत प्राप्ति के लिए सलाह करने लगे उनमें भगवान नारायण और ब्रह्मा जी भी थे नारायण ने देवताओं से कहा देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करें। इस मंथन के फलस्वरूप अमृत की प्राप्ति होगी देवताओं ने भगवान नारायण के परामर्श से मंद्राचल को उखाड़ने की चेष्टा की वह पर्वत मेघों के समान ऊँची चोटियों से युक्त ग्यारह योजन ऊँचा और उतना ही नीचे धंसा हुआ था जब सब देवता पूरी शक्ति लगाकर भी उसे नहीं उखाड़ सके तब उन्होंने विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की भगवान आप दोनों हम लोगों के कल्याण के लिए मंद्राचल को उखाड़ने का उपाय कीजिए और हमें कल्याणकारी ज्ञान दीजिए देवताओं की प्रार्थना सुनकर श्री नारायण और ब्रह्मा जी ने शेषनाग को मंद्राचल उखाड़ने के लिए प्रेरित किया महाबली शेषनांग ने वन और वनवासियों के साथ मंद्राचल को उखाड़ लिया अब मंद्राचल के साथ देवगण समुद्र तट पर पहुँचे और समुद्र से कहा कि हम लोग अमृत के लिए तुम्हारा जल मथेंगे समुद्र ने कहा यदि आप लोग अमृत में मेरा भी हिस्सा रखें तो मैं मंद्राचल को घुमाने से जो कष्ट होगा वह सह लूँगा देवता और असुरों ने समुद्र की बात स्वीकार करके कच्छप से कहा आप इस पर्वत के आधार बनिए कच्छप ने ठीक है कहकर मंद्राचल को अपनी पीठ पर ले लिया अब देवराज इंद्र यंत्र के द्वारा मंद्राचल को घुमाने लगे इस प्रकार देवता और असुरों ने मंद्राचल की मथानी और वासुकी नाग की डोरी बनाकर समुद्र मंथन प्रारम्भ किया वासुकी नाग के मुँह की ओर असुर और, और मुँह पूछ की ओर देवता लगे थे बार बार खींचे जाने के कारण वासुकी नाग के मुख से धुएँ और अग्नि ज्वाला के साथ साँस सांस निकलने लगी वह सांस थोड़ी ही देर में मेघ बन जाती और वह मेघ थके मादे देवताओं पर जल बरसाने लगता पर्वत के शिखर से पुष्पों की झड़ी लग गई महामेघ के समान गंभीर शब्द होने लगा पहाड़ पर के वृक्ष आपस में टकरा गिरने लगे उनकी रगड़ से आग लग गई इंद्र ने मेघों के द्वारा जल बरसवा उसे शांत किया वृक्षों के दूध और औषधियों के रस चू समुद्र में आने लगे औषधियों के अमृत के समान प्रभावशाली रस और दूध तथा सुवर्णमय मंद्राचल की अनेकों दिव्य प्रभावशाली मणियों से चुने विले चुने वाले जल के स्पर्श से ही देवता अमृत को प्राप्त होने लगे उन उत्तम रसों के सम्मिश्रण से समुद्र का जल दूध बन गया और दूध से घी बनने लगा देवताओं ने मथते मथते थक कर ब्रह्मा जी से कहा भगवान नारायण के अतिरिक्त सभी देवता और असुर थक गए हैं समुद्र मथते मथते इतना समय बीत गया परंतु अब तक अमृत नहीं निकला ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा भगवान आप इन्हें बल दीजिए आप ही इनके एकमात्र आश्रय हैं विष्णु भगवान ने कहा जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं मैं उन्हें बल दे रहा हूँ सब लोग पूरी शक्ति लगाकर मंद्राचल को घुमावे और समुद्र को क्षुब्ध कर दें भगवान के इतना कहते ही देवता और असुरों का बल बढ़ गया वे बड़े वेग से मथने लगे सारा समुद्र क्षुब्ध हो उठा उस समय समुद्र से अगणित किरणों वाला शीतल प्रकाश से युक्त श्वेतवर्ण का चंद्रमा प्रकट हुआ चंद्रमा के बाद भगवती लक्ष्मी और सूरा देवी निकली उसी समय स्वेत वर्ण का उच्च स्रवा घोड़ा भी पैदा हुआ भगवान नारायण के वक्षस्थल पर सुशोभित होने वाली दिव्य किरणों से उज्ज्वल कौस्तुभ मढ़ी तथा वांछित फल देने वाले कल्प वृक्ष और कामधेनु भी उसी समय निकले लक्ष्मी सूरा चंद्रमा उच्च ये सब आकाशमार्ग से देवताओं के लोक में चले गए इसके बाद दिव्य शरीरधारी धन्वंतरी देव प्रकट हुए वे अपने हाथ में अमृत से भरा श्वेत कमंडलू लिए हुए थे यह अद्भुत चमत्कार देखकर कर दानवों में यह मेरा है यह मेरा है ऐसा कोलाहल मच गया तदनंतर चार श्वेत दाँतों से युक्त विशाल एरावत हाथी निकला उसे इंद्र ने ले लिया जब समुद्र का बहुत मंथन किया गया तब उसमें से कालकुटविश निकला उसकी गंध से ही लोगों की चेतना जाती रही ब्रह्मा की प्रार्थना से भगवान शंकर ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया तभी से वे नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए यह सब देखकर कर की आशा टूट गई अमृत और लक्ष्मी के लिए उनमें बड़ा वैर विरोध और फूट हो गई उसी समय भगवान विष्णु मोहिनी स्त्री का वेश धारण करके दानुओं के पास आए मूर्खों ने उनकी माया न जानकर मोहिनी रूप धारी भगवान को अमृत का पात्र दे दिया उस समय वे सभी मोहिनी के रूप पर लट्टू हो रहे थे इस प्रकार विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्य और दानवों से अमृत छीन लिया और देवताओं ने उनके पास जाकर उसे पी लिया उसी समय राहु दानव भी देवताओं का रूप धारण करके अमृत पीने लगा अभी अमृत उसके कंठ तक ही पहुँचा था कि चंद्रमा और सूर्य ने उसका भेद बतला दिया भगवान विष्णु ने तुरंत ही अपने चक्र से उसका सिर काट डाला राहु का पर्वत शिखर के समान सिर आकाश में उड़कर गरजने लगा और उसका धड़ पृथ्वी पर गिरकर सबको कपाता हुआ तड़फड़ाने लगा तभी से राहु के साथ चंद्रमा और सूर्य का वैमनस्य स्थायी हो गया विष्णु भगवान ने अमृत पिलाने के बाद अपना मोहनी रूप त्याग दिया और वे तरह तरह के भयावने अस्त्र शस्त्रों से असुरों को डराने लगे बस खारे समुद्र के तट पर देवता और असुरों का भयंकर संग्राम छिड़ गया भांति भाति के अस्त्र शस्त्र बरसने लगे भगवान के चक्र से कट कुट कर कोई कोई असुर खून उगलने लगे तो कोई कोई देवताओं के खट शक्ति और गदा से घायल होकर धरती पर लौटने लगे चारों ओर से यही आवाज़ सुनाई पड़ती मारो काटो दौड़ो गिरा दो पीछा करो इस प्रकार भयंकर युद्ध से ही हो रहा हो ही रहा था कि विष्णु भगवान के दो रूप नर और नारायण युद्ध भूमि में दिखलाई पड़े नर का दिव्य धनुष देखकर नारायण ने अपने चक्र का स्मरण किया और उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी गोलाकार चक्र आकाश मार्ग से वहां उपस्थित हुआ भगवान नारायण के चलाने पर चक्र शत्रुदल में घूम घूम कर, कालाग्नि के समान सहस्त्र सहस्त्र असुरों का संहार करने लगा असुर भी आकाश में उड़ उड़कर पर्वतों की वर्षा से देवताओं को घायल करते रहे उस समय देवशिरोमणि नर ने बाणों के धारा पर्वतों की चोटियां काट काटकर उन्हें आकाश में बिछा दिया और सुदर्शन चक्र घास फूस की तरह दैत्यों को काटने लगा इससे भयभीत होकर असुरगण पृथ्वी और समुद्र में छिप गए देवताओं की जीत हुई मंदराचल को सम्मानपूर्वक यथास्थान पहुंचा दिया गया सभी अपने अपने स्थान पर गए देवता और इंद्र ने बड़े आनंद से सुरक्षित रखने के लिए भगवान नरक को भगवान नर को अमृत दे दिया यही समुद्र मंथन की कथा है